श्री रामकृष्ण वचनामृत 22 अप्रैल अठारह परिच्छेद 31 श्री रामकृष्ण तथा तो आचार्य बेचाराम वेदांत और ब्रह्म तत्व के प्रसंग में संध्या के बाद आदि समाज के आचार्य श्री बेचाराम ने वेदी पर बैठकर उपासना की बीच बीच में ब्राह्म संगीत और उपनिषद का पाठ होने लगा उपासना के बाद श्री रामकृष्ण के साथ बैठकर आचार्य जी अनेक प्रकार के वार्ता लाभ कर रहे हैं श्रीराम कृष्ण अच्छा निराकार भी सत्य है और साकार भी सत्य है आपका क्या, क्या मत है आचार्य जी निराकार मानो इलेक्ट्रिक करेंट बिजली का प्रवाह है आँखों से देखा नहीं जाना जाता परंतु अनुभव किया जाता है श्री राम कृष्ण हाँ दोनों ही सत्य है साकार निराकार दोनों सत्य है केवल निराकार कहना कैसा है जानते हो जैसे सहनाई में सात छेद रहते हुए भी एक व्यक्ति केवल पो करता रहता है परंतु दूसरे को देखो कितने ही राग रागिनियाँ बजाता है उसी प्रकार देखो साकारवादी ईश्वर का कितने भावों से आस्वादन लेता है शांत दास्य सख्य वात्सल्य मधुर अनेक भावों से असली बात क्या है जानते हो किसी भी प्रकार से अमृत के कुंड में गिरना है चाहे स्तव करके गिरो अथवा कोई धक्का दे दे और तुम जाकर कुंड में गिर पड़ो परिणाम एक ही होगा दोनों ही अमर होंगे ब्राह्मणों के लिए जल और बर्फ की उपमा ठीक है सच्चिदानंद मानो अनंत जलराशि है महासागर का जल ठंडे देश में स्थान स्थान पर जिस प्रकार बर्फ का आकार धारण कर लेता है उसी प्रकार भक्ति रूपी ठंड से वे सच्चिदानंद भक्त के लिए साकार रूप धारण करते हैं ऋषियों ने उस अतीन्द्रिय चिन्मय रूप का दर्शन किया था और उनके साथ वार्तालाप किया था भक्त के प्रेम के शरीर भागवती तनु द्वारा इस चिन्मय रूप का दर्शन होता है फिर है ब्रह्म अवांग मनस गोचरम ज्ञान रूपी सूर्य के ताप से साकार बर्फ गल जाती है ब्रह्म ज्ञान के बाद निर्विकल्प समाधि के बाद फिर वही अनंत वाक्य मन के अतीत अरूप निराकार ब्रह्म उसका स्वरूप मुख से नहीं कहा जाता चुप हो जाना पड़ता है मुख से कहकर अनंत को कौन समझाएगा पक्षी जितना ही ऊपर उठता है उसके ऊपर और भी है आप क्या कहते हैं आचार्य जी हाँ वेदांत में इसी प्रकार की बातें हैं शीरांत नमक का पुतला समुद्र नापने गया था लौटकर फिर उसने खबर न दी एक मत में है सुखदेव आदि ने दर्शन स्पर्शन किया था डुबकी नहीं लगाई थी मैंने विद्यासागर से कहा था सब चीज़ें उच्छिष्ट हो गई है परंतु ब्रह्म उच्छिष्ट नहीं हुआ अर्थात ब्रह्म क्या है कोई मुँह से कह नहीं सका मुख से बोलने से ही चीज उच्छिष्ट हो जाती है विद्यासागर विद्वान हैं यह सुनकर बहुत खुश हुए